श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद एक बार राह चलते उनके मन में आया दुनिया में सभी लोग किसी न किसी कार्य के संपादन में लगे हुए हैं सिर्फ मैं ही घुमक्कड़ जैसा व्यर्थ जीवन बिता रहा हूं इसके बाद वे केशी घाट में लेटे हुए ध्यान कर रहे थे ऐसे समय उन्हें अनुभूति हुई कि वे मानो सुविशाल भूतल पर लेटे हुए हैं और उनका शरीर आकाश से पाताल तक व्याप्त है तथा इस गंभीर निस्तब्धता को भंग करती हुई एक दिव्यवाणी उठ रही है देखो तुम कितने महान हो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है उठो जागो परम सत्य को प्राप्त करो उस सत्य का एक कण भी विश्व को मुक्त कर दे सकता है यही सर्वोच्च जीवन है स्वामी तुरानंद चौक कर जाग गए और उनकी ग्लानी सदैव के लिए दूर हो गई सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर जाकर वे बीमार पड़ गए पहले तो वे वैद्य के पास जाने को उद्यत हुए पर दूसरे ही क्षण उनकी स्मृति जाग उठी औसधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। बस फिर वैद्य के घर जाना नहीं हुआ भगवान पर निर्भर रहकर गंगा जल से रोग निवारण करने के विचार से वे कुटिया में लौट आए उपनिषदों में कहा है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष को अभय पद की प्राप्ति होती है उत्तर काशी में एक दिन प्रातःकाल गंगा स्नान को जाते हुए मार्ग में स्वामी तुरियानंद ने देखा कि एक बाघ किसी मृत देह को खा रहा है त्यों पुराने संस्कार जाग उठे और उनकी गति रुक गई परंतु दूसरे ही क्षण आत्मज्ञान ने उनसे कहा बाघ मृतदेह खा रहा है तो खाता रहे इससे मैं क्यों भयभीत हूँ और वे पुनः अपनी राह पर बढ़ चले जब वे टिहरी गढ़वाल में तपस्या कर रहे थे उस समय एक बार रात को गांव में शोर मचा कि बाघ आया है क्यों ही वे व्यस्त होकर बाघ का रास्ता रोकने के लिए अपने टूटे फूटे घर के दरवाजे पर जल्दी जल्दी ईटें सजाने लगे परंतु क्षण मात्र में ही देह बुद्धि को दबाती हुई आत्मबुद्धि प्रकट हुई और उन्होंने पैर से ठोकर मारकर के ढेर को गिरा दिया तथा ध्यान में डूब गए स्वामी जी के प्रथम बार विदेश से भारत लौटने के बाद हरि महाराज उन्हीं की इच्छा से राजपुताना और सौराष्ट्र का भ्रमण करके मठ में लौट आए तब उन्हें पता चला कि स्वामी जी ने अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए समुद्र यात्रा करने के गुर भाइयों के अनुरोध को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि हरि महाराज भी उनके साथ अमेरिका जाएं। इसके पहले भी स्वामी जी उनके समक्ष यह प्रस्ताव रख चुके थे परंतु हरि महाराज सहमत नहीं हुए थे अब भी वे सहमत नहीं हो रहे थे परंतु स्वामी जी ने उनकी असहमति के उत्तर में करुण स्वर में कहा हरिभाई ठाकुर के कार्य के लिए मैं अपने हृदय का एक एक बूंद रक्त बहाते हुए मृत प्राय हो रहा हूं। क्या तुम लोग इस कार्य में मेरी सहायता नहीं करोगे केवल खड़े खड़े देखते ही रहोगे आदेश जब करुण अनुरोध के रूप में सामने आता है तो किसका मन विचलित नहीं हो जाता तुरानंद ने इस युक्ति के समक्ष हथियार डाल दिए और जून अठारह ईस्वी में स्वामी जी के साथ कलकत्ते के बंदरगाह में हा जहाज पर सवार हुए इंग्लैंड होते हुए वे अगस्त में न्यूयॉर्क पहुँचे वहाँ कुछ दिन वेदांत समिति के भवन में निवास करने के पश्चात वे स्वामी जी के साथ ही रिजले मैनर में श्री लेगेट के घर अतिथि हुए वहाँ पहुँचते ही स्वामी जी ने कहा अरे भाई मेरे पास के पैसे समाप्त हो चुके हैं अब मैं तुम्हारा भार नहीं ले सकूँगा अब तुम सोच लो कि क्या करोगे हरि महाराज तो बड़ी चिंता में पड़ गए अब इस विदेश में क्या करें वे स्वामी जी को अच्छी तरह जानते थे अतः अच्छा समझ गए कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि यह कृत्रिम कठोरता के आवरण में उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारने का एक कठोरतर कौशल है सोच विचार कर उन्होंने मॉन्टक्लियर की वृद्धा श्रीमती व्हीलर के घर जाने का निश्चय किया परंतु जब स्वामी जी ने कहा कि वहाँ शास्त्र अध्ययन भी चलना चाहिए तो तुरानंद ने अस्वीकार कर दिया अंत में केवल धर्म चर्चा करने का ही आदेश देते हुए स्वामी जी ने कहा उसी से पर्याप्त कार्य होगा हरि भाई जीवन दिखाओ और भारत को भूल जाओ ये शब्द तुरानंद के हृदय में दृढ़ रूप से अंकित हो गए और इससे उनकी भावी कार्यावली ने नवीन रूप धारण किया माउंट क्लेयर पहुंचने पर इच्छा होते हुए भी उनके अनेक कार्यों में मग्न हो हो जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पाकर श्रीमती का उत्साह गया और वे बहुत से लोगों को लाकर इस नवागत सन्यासी के समक्ष उपस्थित करने लगी इसके अतिरिक्त माउंट क्लेयर में रहते हुए तुरानंदी शनिवार तथा रविवार को न्यूयॉर्क जाकर वहां कार्य में स्वामी अभेदानंद की सहायता किया करते थे आगामी काल में अभेदानंद जी के अन्यत्र चले जाने पर तुल्यानंद जी को ही वहाँ का पूरा कार्यभार संभालना पड़ा था